के पंख ब्लॉक की, पांक पांक ब्लौक ब्लौक की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है भूपेंद्र कुमार दवे की बाल कहानी गुलाब का फूल छोटी सी मिनी मिनिपीडिया स्कूल से दौड़ती हुई घर पहुंची और सीधे नानी के पास गई। और फिर उससे बोली नानी, नानी नानी देखो देखो, देखो मैं, मैं दौड़ में, में पहला नंबर आई हूँ और, और मुझे ये कप मिला है नानी, नानी नानी ने अपना चश्मा लगाया और कप अपने हाथ में लेकर देखा फिर बोली शाबाश ये कप तो बहुत प्यारा है अच्छा बताओ इस बात पर तुम्हें मेरे पास से क्या मिलेगा एक रुपया मीनी ने खुशी से उचकते हुए कहा कैसे जाना कि मैं तुम्हें एक रुपया ही दूंगी नानी ने प्रश्न किया वाह नानी भूल नहीं आप इसके पहले जब भी मैं परीक्षा में पहला नंबर लेकर आई हूँ आपने मुझे एक रुपया ही तो दिया है तो तुमने उन रुपयों का क्या किया वो सारे पैसे मैंने गुल्लक में डाल दिए नानी देखो अब जो मैं तुम्हें रुपया दू तो उसे तुम गुल्लब में मत डालना तुम्हारा जो मनाए वह खर्च करना ठीक है यह कह कर नानी ने मिनी को एक रुपया दिया और कहा जाओ जाकर इससे कुछ अपनी पसंद का खरीद लो बाजार मिनी के घर के पास ही था मिनी रुपया लेकर बाजार की तरफ दौड़ पड़ी वहाँ उसने सड़क पर खूब भीड़ देखी सड़क पर वर्दी पहने सैनिक धून बजाते मार्च कर रहे थे और सड़क के दोनों ओर लोग कतार पद खड़े थे मिनी ने देखा कि भीड़ में प्राय सभी लोगों के हाथ में पुष्प गुच्छ थे उसने सोचा कि शायद सड़क पर से किसी परी की सवारी जा रही हो और उसको फूल भेंट करने के लिए लोग जमा है फिर उसने सोचा कि हो सकता है कि कोई राजकुमार जिसकी कहानी नानी बताती थी वह जा रहा हो इस तरह के अनेक विचार उसके मन में उठे वह वहाँ से दौड़ पड़ी और एक फूल वाले के पास जाकर उसने नानी का दिया रुपया दिखाकर कहा क्या वह उसे एक रूपए में फूल का गुच्छा दे सकेगा फूल वाले ने मुस्कुरा कहा बेटा अब इस एक रुपए में तो मैं तुम्हें एक गुलाब का फूल ही दे सकता हूँ मीनी ने कहा ठीक है और वह एक गुलाब का फूल लेकर भीड़ की तरफ दौड़ी परंतु भीड़ में उसे अंदर जाने नहीं मिल रहा था एक जवान सैनिक की नजर उस पर पड़ी वह दूसरी तरफ से भीड़ चीरता हुआ मिनी के पास आया और मिनी को गोद में उठाकर अपने साथ वहां ले चला जहां सैनिक मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे थे और उनके पीछे एक फूलों से ढकी तोप गाड़ी जा रही थी वह सैनिक उसे तोप गाड़ी के पास ले गया अचानक बैंक की धुन बंद हो गई और मार्च करते सैनिक रुक गए जवान ने गोदी से उतार कर मिनी को तोप गाड़ी के पायदान पर खड़ा कर दिया मिनी ने तुरंत उस गाड़ी के फूलों के ढेर पर अपना गुलाब का फूल रख दिया सब सैनिकों ने मिनी को सलाम किया और उनकी देखा देखी में मिनी ने भी तोप गाड़ी के पायदान पर ही खड़े होकर अपना नन्हा सा हाथ उठाकर सलाम किया तभी बैंड की धुन फिर से बज बी जवान ने आगे बढ़कर मिनी को फिर से गोद में उठा लिया और सड़क किनारे उतार दिया मिनी ने देखा कि जवान की आंखें गिली हो उठी थी मिनी ने अपनी नन्ही सी हथेली से उस जवान के आंसू पोंछे। पास खड़ी भीड़ के लोगों में से किसी ने मिनी की पीठ थपथपाई तो किसी ने उसे गोदी में उठाकर उसके गालों पर चुम्मी दी मिनी खुशी से दौड़ती अपने घर की तरफ जाने लगी तभी फूल की दुकान वाले ने उसे अपने पास बुलाया और कहा बिटिया रानी तूने तो मेरे लिए फूल की बहुत शान बढ़ाई है ये अपना दिया रुपया वापस ले मिनी ने घर आकर नानी को सारा किस्सा बताया तो नानी ने कहा मिनी बिटिया जानती है तूने क्या किया तूने वह गुलाब का फूल एक शहीद को भेंट किया है मेरे दिए एक रुपए का तूने सम्मान किया है मैं इस बात पर तुम्हें एक रुपया और देती हूँ नी ने अपनी नन्ही सी हथेली खोलकर नानी को बताया नानी वो फूल वाले ने भी मुझे अपने पास बुलाकर मेरा रुपया मुझे वापस दिया और कहा कि मैंने उसकी लिए फूल की शान बढ़ाई है इसलिए वह मुझे रुपया वापस दे रहा है मैंने वह रुपया ले लिया नानी मैंने ठीक किया ना नानी मेरी प्यारी बच्ची नानी, नानी ने मिनी को गोद में उठा कहा का अच्छा उपयोग करना जानती है इसलिए ही फूल वाले ने तुझे वह रुपया वापस किया है अभी आप सुन रहे थे भूपेंद्र कुमार तबी की बाल कहानी गुलाब का फूल वाचक स्वर भारती परिमल